नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और हम अच्छी तरह से जानते हैं इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं और साथ ही साथ संगीत को सुनते सुनते आप इसको सीखते भी हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग नहीं सीखते हैं लेकिन उन्हें संगीत के बारे में जानकारी या ज्ञान ज़रूर हो जाता है तो चलिए किसी भी तरह से संगीत जो हमारा भारतीय क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है जिसके बारे में हम जानकारी हासिल करना ये हमारा अपना करते हुए बनता है कि भारत एक खूबसूरत देश है और भारत की जो संगीत कला है उसके बारे में इस रेडियो के माध्यम से संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक भारतीय शास्त्रीय संगीत कला की जानकारी पहुँचती हैं तो ये हमें खुशी है और आप सभी लोग भी इस कार्यक्रम को सुनकर आनंदित हो जाते हैं ये हम जानते भी हैं और आपके एस के द्वारा हमें पता चलता है कि आप इस शो को कितना सुनते हैं तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम के बारे में अपना प्रतिक्रिया अपना रिस्पांस देंगे चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर एसएमएस करके तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ फिर से बी के श्यामली जी हैं जो आज हमें बड़ा ख्याल के बारे में बताएंगे तो आइए उनसे सुनते हैं बड़ा ख्याल क्या है और ये शास्त्रीय संगीत में कहाँ पर बैठता है उसके बारे में जानेंगे तो आप सभी की तरफ से बी के जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार ये जितना सारा लिस्नर है सबको मेरे तरफ से नमस्कार जनाती हूँ आज हम विलंबित ख्याल के बारे में बताएंगे जैसे एक फैमिली जो होता है फैमिली को कोई इंसान के बाय होते हैं तो बाईड के साथ उसको पिता माता प्रपिता माह पिता माह प्रपिता मह जैसे जैसे होता है पिछले जेनरेशन के जो होता है सब एक साथ होता है ऐसे ही जैसे ख्याल जो हमने अभी तक किया है छोटा ख्याल जैसे हमने पहले बताया कि ख्याल की मतलब है फ्रीडम अपने इच्छा अनुसार गाइए गाइए लेकिन उसमें थोड़ा हर किसी में थोड़ा छंद होता है लय होता है आप जब रोड पर चलोगे तब भी आपको तो ऐसे ऐसे तो नहीं चलना है ना एकदम अच्छा से ढंग से चलना है संगीत भी ऐसे ही होता है उसको श्रुति मधुर करना है जो लिस्नर सुनेंगे वाह वाह बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ऐसे भी करेंगे इसलिए तो ये जो छोटा ख्याल के साथ पहले क्या होता है पहले बड़ा ख्याल की प्रचलित है करने का कि वो अच्छा होता है गुँ, गुँ, अगर आपको नाम के साथ में आपको पिता के नाम जुड़ा होता है पिता के नाम जुड़ा होता है कि जेनरेशन आपके खानदान में क्या क्या है कौन कौन है कोई अच्छा फेमस कोई व्यक्ति है या नहीं तो जैसे जाना जाता है ऐसे संगीत की दुनिया में भी ऐसे होता है हर राग में विलंबित ख्याल होता है विलंबित मतलब और भी ढीमा लॉय लॉय तीन तरफ होता है एक द्रुत होता है एक मध्य होता है एक विलंबित होता है हम जब चलते हैं रोड पर कोई कोई अच्छा वॉकिंग करते हैं धीरे धीरे वॉकिंग करते हैं कोई मध्य लय में वॉकिंग करते हैं कोई ज्यादा स्पीड में जाते, स्पीड जाते, में जाते हैं, हैं।, हैं स्पीड लाई मतलब स्पीड स्पीड में क्या कोई स्लो करते है एकदम स्लो होता है बीच का होता है फास्ट होता है तीन तरफ की लॉय होता है तो ऐसे ही विलंबित ख्याल ऐसे हैं, वो आपको पहले धीमा लॉय से करना है जितना ढीमा लॉय होंगे उसके बाद ख्याल में भी वो भी फ्रीडम है तो इसमें भी ता भी होता है मीड़ होता है गमक होता है जो कुछ होता है कान भी टाइप का होता है दो गुण होता है तीन गुण चार गुण पांच गुण छह गुण जितने सारे होना चाहिए आपको अगर मैथमेटिकली करना होता है करना है तो कर लीजिए ऐसी बात है लेकिन जो कुछ करना है मैथमेटिकली करना है आपको थोड़ा बाहर नहीं जाना है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्याल जो होता है एक तल में निबद्ध होता है एक ताल में होता है ऐसे भी एक ताल भी होता है झुमड़ा भी ताल होता है तिलुआरा भी होता है जैसे ऐसे चलता है जैसे आड़ा चौतल में भी होता है ये विलंबित ख्याल उसके साथ ताल में जुड़ा होता है तो आज हम क्या करेंगे ये विलंबित खयाल कैसे करना है उसको चलन कैसे है उसका ढंग कैसे है कैसे उसको करना है जो पहले पहले सीखते हैं उसके साथ कठिनाई नहीं करेंगे थोड़ा सहज सहज रीति से कैसे विलम्बित ख्याल करना है वो ही मैं आज दिखाऊंगी तो ये जो हमने जो राग चुना है वो यमन है पहले आपको यमन के बारे में बताया कि ये कल ठाट की है माँ तीब्र है बाकी सब सर शुद्ध है बाकी सात सौर की प्रयोग होता है जाती है संपूर्ण संपूर्ण और इसका समय है रात्रि प्रथम प्रहर की है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. और वादी सौर है गा और समवादी है हमने पहले बताया इस बारे में इसके बारे में बायोडाटा दे दिया था डिमांड के बारे में तो आज अभी आपको दिखाएंगे ये जो बड़ा ख्याल कैसा होता है तो पहले आपको इसके जो ताल जो होता है हम आज एक तल एक तल के ऊपर निबद्ध करेंगे ये ताल तो अभी पहले इसको जानकारी चाहिए ये ताल भी कैसे उसके साथ ठेका कैसे बजाना है तो जैसे एक बार आपको एक तल के बारे में भी बताया कि इसमें चार ताली होता है दो फाक होता है जैसे हमने किया है धीन धीन धागे तेरे किट तुन न कत्ता धागे तेरे किट धीन आधा आधा धीन धीन धागे तेरे किट तुन न कत्ता धागे तेरे किट धीन आधा आधा धीन ऐसे चलते हैं तो इसमें बारह मात्रा है इसमें दो दो छंद जो है दो दो है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पहले सोम आते हैं सोम की एक दो के बाद खाली आते हैं पहला खाली उधर है उसके बाद दो करेंगे एक दो तीन के ऊपर खाली है तीन चार पाँच के ऊपर फिर से ताली है पाँच छ के ऊपर सात के ऊपर फिर खाली है सात आठ नौ के ऊपर फिर ताली है नौ दस ग्यारह के ऊपर फिर ताली है बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये जो बड़ा मात्रा है इसके ऊपर हम ये राग करेंगे लेकिन विलंबित मतलब और इसको खींचना थोड़ा लंबा करना तो हम क्या करेंगे ये जो बड़ा मात्रा है इसके तरफ फोर इंटू करेंगे ट्वेल्व इंटू फोर इज इकल टू तो फोर्टी एट फोर्टी एट फोर्टी एट अड़तालीस मात्रा हो गया तो हम क्या करेंगे वो जो हमने दिखा ना धीन धीन धाग्य तेरे के थुन ना कत धागे तेरे न करे केटी धीन धाधा अभी ये जो धीन जो है इसको चार मात्रा करेंगे एक एक एक मात्रा नेक्स्ट धीन एक मात्रा मात्रा नेक्स्ट तो ये धीन को क्या करेंगे ते धा आ धा धागे तेरे के ते, थुन ते टे ना, ना, ना, ना कथ ते टे ते टे धा आ धा धा गे ते रे, के धी ते टे धीन उ धी फिर से में आ गया अभी आप गिनती करोगे तो आठ चालीस मात्रा आ गया एक मात्रा के ऊपर चार लगाएंगे ऐसे बारह मात्रा गया अगर चार चार लगाएंगे फिर फोर्टी एट मात्रा होंगी फिर से मैं दौड़ती हूँ ये ताल फिर से रिपीट करती हूँ पहला सोम है धीन ते टे धीन ते टे मतलब धीन धीन धीन धीन इसलिए आठ मात्रा हो गया धीन धीन ते टे फिर धीन ते ते और ध धीन हो गया उसके बाद धा धा धीन धीन धाग्य तेरे किटे धाग्य मतलब धा आ धा धाग्य तेरे किटे हमने बुलाए एक साथ वो अगर एक एक करो ते रे के टे आप समझ गए ना ऐसे चलेगा फिर मैं रिपीट करती हूँ पहले सोम है उसके बाद दो मात्रा में फा आएंगे दो मात्रा चलेंगे उसके बाद फिर खाली आएंगे फिर ताली फिर ताली ऐसे चार ताली और लेकिन जब ठेका बजाएंगे जिसको जो तबलिया बजाते हैं उसको मालूम होता है विलंबित ख्याल के बारे में मालूम है कि उसको कैसे बजाना है फिर सोम के ऊपर सोम आएंगे हम अगर मैथमेटिकली ग्रामेटिकली ये करेंगे आपको दिखाएंगे कैसे करना है अगर करेंगे फिर वही सोम के ऊपर आके बजेंगे सोम की जो मात्रा होता है वही ठेका बजेंगे तो मैं रिपीट करती हूँ ये ताल को ते ते धा आ धा ते के थुन ते ते ते थुन ना ना ना ना आ ते ता आ ता धा आ धा धा के ते रे के धिन ते टे धीन उम्मीन फिर सोमा गया तो ये जो हम अभी यमन की जो विलंबित करेंगे विलंबित की ये कहाँ से शुरू करेंगे इसमें भी राज है ये हम क्या करेंगे लास्ट में जो ताली है दिन, न, दिन, दिन, धाग्य तेरे किटे थुन न तेरे किटे धीन धादा जो किया है धीन के धादा उसमें जो चार मात्रा है उसी टाइम से हम शुरू करेंगे एक तो लास्ट में हमने क्या किया धीन इन ते टे धीन धा धा धादा ये जो धीन धा धाधा किया है ये चार मात्रा मुक्र होता है ये जो हम क्या करेंगे या के जो पहले जो बंदिश जो है मेरा मन वाधुली लोरे हारे इन जोगिया के साथ तो मेरा मन, जो मेरा मन मन जो जो हम बताएंगे वो चार मात्र में आएंगे इसको मुखरा कहते हैं चार मात्र के इस वाधुली जो है उसको बाकी ऊपर सोवाएंगे और मेरा मन मन जो है वो चार मात्र में आएंगे वो आपको दिखाएंगे कैसे करना है ये जो सीखते हैं वो अगर ख्याल, रखे ख्याल कि रखेंगे नोटिस करेंगे अच्छा हाँ। की सोम की चार मात्रा पहले इसको मुकरा कहते हैं, ये चल कभी कभी ऐसे होता है कोई कोई बड़े बड़े गुणीजन आठ मात्र में मुखरा करते हैं आठ मात्रा करते हैं दो मात्रा जैसे जिसको इच्छा लेकिन सोम वही पर्व में मुखरा थोड़ा लंबा भी होता है छोटा भी होता हो है जैसे होता है दो मात्रा में भी होता है चार, चार मात्रा होता है आठ मात्रा होता है जो गुणिजन जैसे बड़े बड़े पिछले जो जिन्हें हमने गुणी लोग लिखा भी है गीत लिखे भी है जितना सारे है उसमें ऐसे प्रचलित है तो अभी हम क्या करेंगे ये सिखाना शुरू करेंगे मैं सोचती हूँ जैसे जैसे जो सुनते सीखते हैं थोड़ा अभी आइडिया आ, आ गया कैसे कैसे आ गया अभी शार लिपि देने का जरूरत नहीं है लेकिन हम सोच रहे कि ये विलंबित ख्याल जो कर रहे हैं ये तो एकदम नए हैं इसके पर हम शार दे, दे देते हैं जैसे बताया कि जो यमन जो राग होता है यमन राग एकदम डायरेक्ट सा नहीं लगता है नी रे सा इसको जो किसी को होता पहचान होता है नी रे गा रे नी रे गा मा गा रे नीधा सा ये यमन की पहचान है निगा निरम गे निध निध नी गे नीध सा अभी हम क्या करेंगे इस में चार मात्रा जो होता है वो हम कैसे करेंगे नीधा नीरे नी पा नीध नी रे सा नी नी प नीध सा रे सा हमने आपको पहले बताया कि मुखरा चार मात्रा होता है ये जो नी पा नीध नी रिसा ये चार मात्रा ये ईशा के ऊपर सोम है तो सोम की फिर से मैं रिपीट करती हूँ नी पा नी धनी रे सा ni re ga ne sa नीध नी रे सा अभी इसको गीत बंदिश जो है कैसे करना है पहले चार मात्रा मुख में मुखरा जाएंगे उसके पर सोमाएँगे नी पा नीध नी रे मीरा आ म ऐसे आएंगे ये चार मात्रा मुख जो पहले सीखते हैं उसको तो ऐसा रीति में सिखाना है ना वो तो ऐसे कठिन नहीं समझ पाएंगे इसलिए मैं एकदम इजी करके उसको समझाती हूँ कैसे नी प नी धनी रे चार मात्रा हो गया इसलिए कैसे करते हैं मेरा आ म धली I'm sorry. आपने देख लिया कैसे करना है मैं फिर से रिपीट करती हूँ मेरा मैंने व गिनती कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि ए फोर्टी मात्रा है इसमें अगर गिनती करेंगे तो पहले चार मात्रा मुकरा है बाकी जितने सारे 44 फोर्टी मात्रा ये जो है पूरा करके हम चार मात्रा मुकरे करके फिर 48 हो जाता है ऐसे अंदर की सोम के बाद 44 फोर मात्रा है वो एकदम 44 की हो जाती है उसके बाद चार मात्रा मुकरा है वो 48 एट हो जाता है तो ऐसे उसके साथ जो हम करेंगे अभी अंतर भी करेंगे उसको कैसे करना है हम क्या करेंगे अंतर की शैली भी दे देते हैं कैसे मुकरा किस जो स्थाई के साथ अंतरा कैसे होता है ये भी दिखाएंगे उसके बाद उसको थोड़ा कैसे बिस्तर करना है और, इसमें क्या होता है थोड़ा बिस्तर करना जरूरी होता है जैसे छोटा ख्याल में बिस्तर इतना जरूरी नहीं है जितना विलंबित में जरूरी होता बड़ा ख्याल मास्ट ये बड़ा ख्याल में जो है इसमें बिस्तर एकदम महत्वपूर्ण तो इसको जो है विशेष रूप से करना होता है बहुत एकदम खूबसूरती वो बिस्तर में भी है जैसे मध्य मध्यलय में भी तान होता है बोल तान होता है वह थोड़ा सा बिस्तर करे थोड़ा करे उसका चलन थोड़ा चंचल है हम करते हैं हमने पहले दिखाया अच्छा लगता खूबसूरती है और विलंबित खेल में आपको जरूरी है बिस्तर करना ये बिस्तर में कैसे होता है आप सरगम कर सकते हो बोल की सत कर सकते हो तो जैसे आपको इच्छा कर सकते हो तो कभी द्रुत कभी धीमा धीमालय कभी मध्य मध्यलय में जैसे आपको थोड़ा सुनाएंगे एकदम बड़ा ख्याल कैसे छोटा करके आपको दिखाएंगे अभी अंतरा देते हैं गायध सा Sí पर आ गया ये जो बंदिश जो है सदा रंग कर्म करो ना प्राण नाथ की हाथ ये जो है जैसे के ऊपर ही ये जितने सारे ज्यादा से ज्यादा होता है कभी कभी सिंगर रसद तक भी होता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा ईश्वर भक्ति के ऊपर ही होता है तो हम पहले करते कैसे पूरा करके आते हैं Mira, a man, wa. जो है बिस्तर को कैसे हम सर में ये थोड़ा एक करती हूँ कैसे करना है जैसे मीना आमने ये जो फोर्टी फोर की जो मात्रा है वो जो तबला बजाते हैं उसको भी थोड़ा ज्ञान तो होना ही है वो भी जो शिक्षार्थी होता है जो सीखते हैं उसको वो भी समझाएंगे कर्तव्य है उसको थोड़ा सिखाना कैसे विलंबित ठेका बचते हैं। तो हम क्या करेंगे ये दिमाग में में रखेंगे। लास्ट जो तेरे के टे टे धिन ते ते ये जो लिस्ट जो शिक्षा ले रहे हैं वो अलर्ट हो जाएंगे कि चार मात्रा मेरे को मुखर करना है ये जो तबला में ते रे के ए जते हैं एकदम अलग से ये वो सुन सकते हैं तबला में बज रहा है कि ते रे के की तेरे का ऊपर थोड़ा ज्यादा आवाज होता है जोर देना ठेका जो होता है जोर से होता है न, ते, ते मेरा हमने पहले बताया कि ये जो विलंबित ख्याल ख्याल जो है मेरे को इच्छा अनुसार करना है हम कहाँ से उसको पकड़ेंगे कैसे कहाँ से सरगम करेंगे क्या करेंगे पहले पहले उसको तो थोड़ा मैथमेटिकली गिनती करके करना है जैसे अभी आपको करेंगे जैसे आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस मात्र की दस में मतलब चालीस चालीस मात्र की दस इंटू फोर टेन इंटू फोर चालीस होता है अगर चालीस होता है चालीस मात्रा आपको मुखरा के बाद चार मात्रा करना है चारण मत करने के बाद ये जो हम करेंगे ना आ जाएंगे जैसे देखो मीरा आ मी रे गा जो शिक्षार्थी होगा वो उसको करना है ऐसे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बड़ा ख्याल के बारे में और उसके पूरा विस्तार जो है आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि इस तरह से ये बड़ा ख्याल को जो है अपने इच्छा अनुसार हम लोग गा सकते हैं और लेकिन एक थीम है कि चार आठ और फिर बारह और फिर फिर 48 जो सिस्टम बताया है उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए हमने बहुत ही विस्तार रूप से आपको जो है एकदम विस्तार से आपको ये सारी बातें बताई हैं आप इन चीज़ों को ध्यान में अगर रखते हैं तो बड़ा ख्याल जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसको गा सकते हैं और इसमें ज़्यादातर भक्ति गीत जो है ईश्वर की आराधना वाले गीत ज़्यादा बने हुए हैं और दूसरे गीत बहुत कम बने हुए हैं तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा और भी इसके बारे में जानकारी हम अगले एपिसोड में आपको देंगे लेकिन अभी चाहेंगे इजाज़त मुझे और शामली जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधोबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजूर है कहा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा सब यारे अपने सबके दिलों में परमाए हैं वो जिंदगी में कल क्या बनेगा सबके नजर का सपना सपनाए है कोई इंजीनियर का काम करेगा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 तो सपना है एक चेहरा देखो जो उसको छू झूमे बाहर कालों में खिलती कलियों का मौसम आंखों में जादू होठों में प्यार बंदा ये खूबसूरत काम करेगा दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा मेरी नजर से देखो तो यारो के मेरी मंज है कहा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा